श्री श्रीरामकृष्णकमृतम अष्ट प्रच्छेद बाबूराम प्रभृति सह स्वतंत्रेच्छा विजयिणीकोतापुर महाराज से आत्मन सकल प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम अपराहे स्वकोष्ठ पश्चिमिंदे आलपति सह वर्त बाबूराम मटर्मोदयद प्रभृत दिसेबर मस दयाशीत्यदशतम ख्रीष्टाब्दे बाबूराम रामदयालो मटर्मोदय रात्रिवास क्य शीत ख्रृष्टजन्म जन्मदिन सेवकाश प्रारब्ध महोदय सोपी स्थाबूराम नूतनतया आगछति श्रीरामकृष्ण भक्ता ईश्वरेण सर्व कृतम कृत बोधोद सती तो जीवन केशव सेनह संभु मुक्ति सह समायातः, अहम तम वद वृक्षपत्री ईश्वरे मंत्रण नुदति स्वतंत्रा हुराधीन नग्नयति महान ज्ञानी भो सलेम्जनाथ ग अत्र अत्रदशा अतिषत उदरा मोजाता है व्याथया अस्थि सन गता घट समीपे गीपे ढोलांस व्यापन सैकत भूमि यूपरिरीक उदक नवतीनर्बे बुध्वा चगता एकदा मं भृश वात व्यारभूत अत कंठे प्रवित्तो कर्तरी निधा प्रवृत्भव अत वच्मातरहस्वामीन अहम रथ धंदनस्वामी यहाँ चाल्यसी तथा चलामी यहास तथा कुरे श्री प्रभो प्रकोष्ठे गान प्रचल भक्ता गान गाय प्रथम हृदय वृंदावने यदि भससी कमलापते अयिक्ति प्रिय मम भक्ति, भक्ति सैदराधा सती मुक्ति कामना मदीया भविष्यति वृंदे गोपनारी देह शान नंदपुरी, स्नेह शान माता सिया यशोमती दे जनादन पापभार गोवर्धन काम कंसचर शटक विनाशय वादय कृपावणु मनोधेुम वशीकुविष्ठोष्ठे पूरी प्राथना मम प्रेमूपयमुनाकुले आशा वशी वटमूल स्वद भावन सदैन सतत वसती यदि वदसी गोप प्रेमणा रुद्ध सामं व्रजधाने ज्ञानीनर् गोपस्तव दाश सैदे दासरथे द्वितय मं प्राणपिजर पक्षि गाय रे ब्रह्मकल्पतुर्मूल आसीन पक्षि विभुगुणगान कुर पश्या धर्मकामोक्ष सुपक्वला भक्ष नंदनोद्यान सेनाथो मित्रु समे श्री प्रभुस्थ प्रेक्ष्य वदती चक्षुषातर दृश्य काचय कपाटा तो आंतरं काचकपटाभ्य आतर वस्तुजा दृश्यतेनाथ नंदनोद्यान सेगता प्रतिवर्ष ब्राह्मत्सव अभवत उत्सवदर्शनाथ श्री प्रभु पश्चा ग सायंका विराजनम प्रचलित प्रकोष्ठे लघुखट्टोपरी उप उप्य श्री प्रभुरीश्वर चिंता कौती क्रमेण भावाष्टो जाता है भावपमनाद अनतर वदती तमी आकर्षया असौदेन वसती तौ गु श्री प्रभु भावावीष्ट भावा सन बाबूराम से कथा किं ब्रूते बाबूराम महोदय, राम दयाला दयालाद उपविष्टा सी रात्रो नववादन अष्टवादन व्या प्रभुसम जड जडसम चेतन सधे स्थित सधे उन्मन सधिस्द्यासागरस्था चेंगेस खा किमीश्वरो निष्ठु श्रीरामकृष्णस प्रतिवचनम सुख दुख वार्ता सुखदुखवाता ईश्वरेव कथम अकारी मास्टर महोदय विद्यासागर सानम अब्रवीत ईश्वर आहूय किं सै चेन्दा लुंठन प्रारभत तदा बहुजना कारागारे निक्षिप्तवां क्रमे संहते एक मारावरुद्ध जानता तदा सेनापते आगम्य अवदत् अवदन महाशय क एताशेत एक सह स्थापयाम चेद अस्माक विपत्ति कं कर्म शक्य चेद्पी विपत्ति तदा चेंगिथा अवदत् तरी कि शक्य सर्वान् हत एक अकुणकर्तनादेशो द एता हीलां तो ईश्वर दृष्टवा परंक स्तोकाया निवारण नाकर्षीत अतः स अस्थेस्त मैं तो प्रयोजन नुभूयते मम तो उपकारो न जाता श्रीरामकृष्ण कार्य किगंत शक्य स किम किं कौती सृष्टि पालन संहारम सर्वती लीलाम स किम संहारलीला कौतीोदुम शक् वोधनमें मैं नापेक्षे तव पादपे भक्ति प्रयक्ष मनुष्य जीवनोद्देश्यम एक भक्तिलाभ है अन्स माता जाति आम्रभार्थम उद्यानम आगोस्मी की कियत कियत शाखा कियतकोटिमीता पत्र एक उपवेश उपविश्य मे कि अहम आम्रम खाने वृक्षपत्रगण मे प्रयोजन श्री प्रभो प्रकोष्ठ से भूतले अद्रात्रो दाबूराम मास्टर महोदय राम दयाला शयन करतव गहन रजनी दिवन ठिवादन वा सै प्रभो प्रकोष्ठ आलोक निर्वाण जात स स्वय शय्याप भक्स अंतरा अंतरा आलाप कौतीमकृष्णस्था बाबूराम मटर्मोदयाध दया मायाच माया चधनम ईश्वरदर्शनचरामकृष्ण मटर्मोदयादक्ता पश्य दया माया चेतद्व पृथग वस्तु मैना आत्मी ममता यथा पितर भातृभगन्यौ स्त्रीपुत्रो इेतेसुट दयासूतेसु प्रणय समदृष्टि कस्या अंतरे यदि दया पश्यद्यागर से साये दिएातव्य दया तो मायापी ईश्वर से मैया स आत्मीयाना सेवा कती आत्मी पर वक्तव्यम अस्या अज्ञानम द्धा, बध्ना च किंतु दया चिशुर्भवती क्रमण बंध मुक्ति चितशुद्धि विना भगवद्दर्शन नवती काम क्रोध लोभ इतया तत्पावती तशन जुष्मा अतिगुह्य कथा वाला काम जयृते अहम बहु कार्यंत कि आनंदसन पिता जय काली जय वदन वदन अस्त प्रदक्षिणा यदा दसवर्ष देशी, एका दस देशीय एकाशवर्ष देशीय वह तेज आसम तस्वस्था सामधवस्था अभूत प्रातरेण यद यदृष्टान तेन विवलो भव ईश्वरदर्शन से बहूं लक्षण सी ज्योतिर्दीश्य आनंदोभ्युबड़ीस्फोरकद गुर्गुराय मड़ौ महावायुरुतिषति परेद्यु बाबूराम राम दयालो गृह प्रस्थ महोदय तद्दीपी रात्रि श्री प्रभु सह अति तदिने स देवाल एवं प्रसाद प्राप्त